शो no ठॉक दिया तले अंधेरा नंबर 18 सत्य की खोज कोई वाह खोज नहीं सत्य की खोज एक आंतरिक पात्रता की तैयारी सत्य कहीं रखा नहीं है जिससे आप उठा लेंगे आप जिस क्षण तैयार होंगे उस क्षण सत्य आप में प्रवेश करेगा सत्य एक अनुभव है वस्तु नहीं इसलिए कोई दूसरा तो उसे दे नहीं सकता वस्तुएं दी जा सकती हैं, अनुभव दिए नहीं जा सकते वस्तुए पात्रता की चिंता नहीं करती कोहनूर किसके पास है कोहनूर को इसकी जरा भी चिंता नहीं एक भिकमंगे के पास हो तो ठीक महारानी विक्टोरिया के पास हो तो ठीक कोहनूर व्यक्तियों की चिंता नहीं करता कोहनूर एक जड़ पदार्थ है सत्य कोई जड़ता नहीं सत्य तो तुम्हारी संवेदनशीलता पर निर्भर सत्य हर किसी के पास नहीं हो सकता एक हाथ से दूसरे हाथ में लेने देने का कोई उपाय नहीं सत्य तो वही होगा जहां सत्य को झेलने की पात्रता होगी इसलिए वास्तविक खोजी अपने को तैयार करता है वो इसकी चिंता नहीं करता कि सत्य कहां है वो इसकी चिंता करता है क्या मैं योग्यू वो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करता कि कौन मुझे सत्य देगा वो इसकी ही चिंता करता है कि सत्य मेरे द्वार आएगा तो मेरा द्वार खुला होगा या नहीं सत्य मेरे द्वार पर दस्तक देगा तो मेरे कान सुन सकेंगे या नहीं सत्य पर आक्रमण नहीं किया जा सकता सत्य को तो केवल ग्रहण किया जा सकता है सत्य के लिए तुम्हारा पुरुष जैसा होना जरूरी नहीं स्त्री जैसा होना जरूरी है। सत्य तुम में प्रवेश करेगा लेकिन तुम में गर्भ की योग्यता चाहिए सूफी सत्य के खोजी है उस सत्य के जो विषयगत यथार्थ का ज्ञान होता है सत्य की खोज दो तरह हो सकती एक तो कि आप सत्य के संबंध में सोचते रहें, विचारते रहें, बड़ा दर्शन बड़े सिद्धांत बड़े शास्त्र इकट्ठे हो जाएं, लेकिन सत्य आपको उपलब्ध नहीं होगा शब्दों की कतारें लग जाएंगी शब्दों की भीड़ में यह भी हो सकता है कि आप भूल ही जाएं कि सत्य की खोज पर निकलित शब्दों के जंगल में बहुत लोग भटक गए वृक्षों के जंगल से तो दिन दो चार दिन में आदमी खोज के रास्ता निकाल के बाहर आ जाता है शब्दों का जंगल अनंत है वहां जो भटकता है लौटना मुश्किल हो जाता है पंडित ऐसा ही भटका हुआ आदमी है जो सत्य के जंगल में जाना चाहता था लेकिन शब्द के जंगल में खो गया है खोना तो दोनों में होता है लेकिन शब्द के जंगल में तुम केवल भटकते हो और सत्य के जंगल में तुम मिट जाते हो तुम बचते ही नहीं वो खोना परम जो लोग विचार करने में लगे रहते वे जिस सत्य को उपलब्ध होंगे वो बौद्धिक होगा और जो लोग शब्दों में नहीं विचार तर्क में नहीं वर्ण ध्यान में उसे खोजते ध्यान का अर्थ क्या है ध्यान का अर्थ है निर्मल शांत मौन मन की तैयारी तुम जैसे हो तुम इतने उद्विग्न हो कि सत्य को तुम देखना पाओगे तुम्हारी उद्विग्नता बाधा बन जाएगी तुम इतने तनाव से भरे हो कि सत्य तुम्हारी पकड़ में ना आएगा तुम्हारा तनाव ही द्वार पर पत्थर बन जाएगा तुम इतने अशांत हो जैसे झील लहरों से भरी हो चांद भी निकल आए पूर्णिमा का तो भी उस झील में उसका प्रतिबिंब ना बन सकेगा तुम्हारा मन अगर विचारों से भरा है तो तुम उद्विग्न झील की भांति हो चांद रहेगा मौजूद चांद तुम्हें उतर ना सकेगा प्रतिबिंब ना बनेगा और कई खंडों में प्रतिबिंब बनेंगे जो चांद जैसे बिल्कुल भी ना होंगे ये भी हो सकता है कि पूरी झील पे चांदी फैली हुई मालूम पड़े क्योंकि चांद खंड खंड हो जाएगा लहरों में टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी झील चांद से वंचित रह जाएगी ध्यान का अर्थ है ऐसी झील बन जाना जिस पर एक भी लहर ना उठती हो सत्य तो मौजूद ही है तुम दर्पण बन जाओ वो दिखाई पड़ जाए सूफी सत्य के खोजी है उस सत्य के जो विषयगत यथार्थ का ज्ञान होता है जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है एक तो बौद्धिक सत्य होता है जहां तुम्हें तो सत्य का कोई सीधा अनुभव नहीं होता सिर्फ शब्द होते हैं तुम्हारे पास जैसे एक आदमी ने सुन रखा है अग्नि के संबंध में लेकिन अग्नि कभी देखी नहीं अग्नि के संबंध में उसने सारी बातें समझ रखी अग्नि के संबंध में जो भी लिखा है सब उसने पढ़ लिया है लेकिन अग्नि उसने देखी नहीं उसका जो ज्ञान है वो विषयगत नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं उसका ज्ञान बौद्धिक शब्दगत है और ये भी हो सकता है कि एक आदमी ने अग्नि के संबंध में कुछ भी ना जाना हो कोई शास्त्र ना पढ़ा हो लेकिन अग्नि से परिचित हो उसका ज्ञान हकीकत उसने अग्नि को देखा और जाना है अनुभव से सूफियों की खोज अनुभवगत सत्य के लिए सत्य कैसे अनुभव बन जाए ये तो पहली बात ख्याल रखने में जरूरी है समस्त धर्मों की खोज अनुभव के लिए है और समस्त दर्शन शास्त्रों की खोज सिद्धांतों के लिए और जितने सिद्धांत होंगे उतनी ही सिद्धावस्था मुश्किल हो जाएगी जिस दिन कोई सिद्धांत ना होगा उसी दिन सिद्धावस्था फलित हो जाती सूफियों को तो तुम पहचान भी नहीं सकते क्योंकि अनुभव की खोज तो बड़ी भीतरी है तुम्हारे पड़ोस में सूफी रहा है पचास वर्ष तक तो भी तुम्हें ख्याल भी ना मिलेगा बनक भी ना पड़ेगी क्योंकि सूफी कहते हैं अपने को बाहर से छिपाओ कहीं लोगों को खबर पड़ गई तो खुद तो वे भटके ही हैं तुम्हें भी भटका देंगे अगर वे तुमसे पूछने लगे सत्य क्या है और तुम शब्दों के मोह में आ गए और अहंकार बड़े जल्दी मोह में आ जाता है अहंकार बड़े जल्दी समझाना चाहता है समझने की उतनी तैयारी नहीं जितनी समझाने की उत्सुकता होती अगर लोगों को पता चल गया कि तुम सत्य के खोजी हो वो तुम्हारे पीछे इकट्ठे हो जाएंगे और समय के पहले अगर वे आ गए तुम अभी गुरुता को उपलब्ध न हुए थे अभी वो अनुभव तुम्हें मिला न था जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ जाता अभी भी अहंकार बचा था सूक्ष्म हुआ था और अगर तुम बताने में पड़ गए तो सत्य की जगह तुम शब्दों के जंगल में खो जाओगे शिष्य तो भटकते ही हैं समय के पहले गुरु भी बुरी तरह भटक जाता शिष्यों से भी ज्यादा भटक जाता तो जब तक तुम्हें यथार्थगत हकीकत का पता ना चल जाए जब तक तुम्हारे अनुभव का फूल ना खिल जाए तब तक उचित है कि किसी को पता भी ना चले तो सूफी छिपाते हो सकता है सूफी चमार हो और अपने जूते सीता रहता है दिन भर रात के एकांत में ध्यान करता है दिन में जूते खरीदने वालों को पता भी नहीं चल सकता कि यह आदमी कौन और तुम्हारे पास आंखें तो है ही नहीं तुम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे नहीं पहचान पाते तो अगर बुद्ध जूते बेच रहे हो तुम्हारे गांव तब तो तुम उन्हें कैसे पहचान पाओगे पहचान तुम्हारे पास हो भी नहीं सकती क्योंकि पहचान के लिए भी तो थोड़ा सा स्वाद चाहिए तुम उसी को पहचान सकते हो जिसका तुम्हें थोड़ा स्वाद मिला हो जिसका तुम्हें स्वाद ही नहीं मिला है तुम कैसे पहचान हो गता है सूफी गड़े घड़े बना रहा हो बेच रहा हो कपड़ा बुन रहा हो सामान्य जीवन में खोया हो लेकिन भीतर उसकी खोज चल रही है और खोज भीतरी है बाहर का उससे कुछ लेना देना नहीं अंततः जिस दिन तुम तैयार हो जाते हो जिस दिन तुम्हारा पात्र बिल्कुल खाली होता है उसी दिन वर्षा हो जाती कबीर ने कहा है गगन गर्जे बरसे अमी उस दिन जिस दिन तुम तैयार हो उस दिन गगन अपने आप गरजने लगता है अमृत बरसने लगता है तुम्हारे पात्रता की भर प्रतीक्षा है कुछ और चाहिए नहीं और ये पात्रता योग्यता जैसी नहीं धार्मिक पात्रता सांसारिक योग्यता जैसी नहीं है कि कितनी तुम्हारे पास उपाधियां हैं विश्वविद्यालय के कितने सर्टिफिकेट हैं लोगों में तुम्हारी कितनी मान्यता है कितना धन है कितनी किसी विशेष दिशा में तुम्हारी सफलता है इन सबसे कोई संबंध नहीं है धार्मिक पात्रता तुम्हारी शून्यता पर निर्भर है योग्यता पर नहीं इसलिए भिकमंगा भी पहुंच सकता है और सम्राट भी वंचित रह सकता है इसलिए बेपढ़ा लिखा भी पहुंच सकता है और पढ़ा लिखा भी भटक सकता है इसलिए ना कुछ को भी मिलन हो सकता है और जो सब कुछ था सिंहासन पर विराजमान था वो भी झुक जा सकता है अक्सर तो यही हुआ है सिंहासन झुक जाता है और जिनके पास कुछ नहीं है वो उसे पाल लेते क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो अहंकार को खड़े होने की जगह भी नहीं होती जब बाहर कोई सहारा नहीं होता तो भीतर अहंकार को मजबूत करने की सुविधा भी नहीं होती और अहंकार खो जाए तुम्हें तो ऐसी प्रतीति होने लगे कि मैं ना कुछ हूँ पात्र तैयार होने लगा जिस दिन पात्र बिल्कुल खाली है और तुम्हारे भीतर कोई भी नहीं तुम्हे शून्य घर हो गए उसी दिन परमात्मा तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे देता है सूफी सत्य के विषय गथार्थ के खोजी